طيب من السماء فيه غرمات وعذ وضوء يجعلون اصابعهم في الانه من الصواعق ادرى الموت والله محيط بالكافرين يجادل البغض يخطب الارض صار كلما اظهرهم مشوش عَلَمْ عِلَمْ या फिर इनकी मिसाल यू समझो की आकाश से तेज वर्षा हो रही है और उसके साथ अंधेरी घटा और कड़क और चमक भी है ये बिजली के कड़ाके सुनकर अपनी मौत के डर से कानों में उंगलियां ठूसे लेते हैं और अल्लाह सत्य के इन इनकार करने वालों को हर ओर से घेरे में लिए हुए है चमक से इनकी दशा यह हो रही है कि मानो शीघ्र ही बिजली इनकी आंखों की रोशनी उचक ले जाएगी जब तनिक कुछ रोशनी इन्हें महसूस होती है तो उसमें कुछ दूर चल लेते हैं और जब इन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े हो जाते हैं अल्लाह है चाहता तो इनकी सुनने और देखने की शक्ति बिल्कुल ही छीन लेता निस्संदेह उसे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है या लोगो बंदगी इख्तियार करो अपने उस रब की जो तुम्हारा और तुमसे पहले जो लोग हुए हैं उन सब का पैदा करने वाला है तुम्हारे बचने की आशा इसी प्रकार हो सकती है वही तो है जिसने तुम्हारे लिए धरती का बिछाना बनाया आकाश की छत बनाई ऊपर से पानी बरसाया और उसके द्वारा हर प्रकार की पैदावार निकालकर तुम्हारे लिए रोजी जुटाई अतः जब तुम ये जानते हो तो दूसरों को अल्लाह का प्रतिद्वंद्वी न ठहराओ عَلَى عَدُوِّنَا فَأْتُوا بِشُهَدَاءٍ مِنْ مِثْلِ وَادْعُوا شُهَدَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ और अगर तुम्हें इस बात में संदेह है कि ये किताब जो हमने अपने बंदे पर उतारी है ये हमारी है या नहीं तो इस जैसी एक ही सूरा बना लाओ अपने मत के सारे ही लोगों को बुला लो एक अल्लाह को छोड़कर बाकी जिस जिस की चाहो सहायता ले लो अगर तुम सच्चे हो तो ये काम करके दिखाओ लेकिन अगर तुमने ऐसा न किया और निश्चय ही कभी नहीं कर सकते तो डरो उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर जो जुटाई गई है इनकार करने वालों के लिए और ऐ पैगंबर, जो लोग इस किताब पर ईमान ले आए और अपने कर्म ठीक कर लें, उन्हें दे दो कि उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी उन बागों के फल रूप में दुनिया के फलों से मिलते जुलते होंगे जब कोई फल उन्हें खाने को दिया जाएगा तो वे कहेंगे कि ऐसे ही फल इससे पहले दुनिया में हमको दिए जाते थे उनके लिए वहाँ पाकिजा पत्निया होंगी और वे वहाँ सदैव ही रहेंगे स्वयं <स्थारी> अल्लाह इससे बिल्कुल नहीं शर्माता कि मच्छर या उससे भी तुच्छ किसी चीज की मिसालें दे जो लोग सत्य को स्वीकार करने वाले हैं वे इन्हीं मिसालों को देखकर जान लेते हैं कि ये सत्य है जो उनके रब ही की ओर से आया है और जो मानने वाले नहीं हैं, वे इन्हें सुनकर कहने लगते हैं कि ऐसी मिसालों से अल्लाह का क्या संबंध इस प्रकार अल्लाह एक ही बात से बहुतों को गुमराही में डाल देता है और बहुतों को सीधा मार्ग दिखा देता है और उससे गुमराही में वो उन्हीं को डालता है जो फासिक अर्थात अवज्ञाकारी हैं अल्लाह की प्रतिज्ञा को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं अल्लाह ने जिसे जोड़ने का आदेश दिया है उसे काटते हैं और धरती पर बिगाड़ पैदा करते हैं वास्तव में यही लोग घाटे में हैं। कैसा तू नीलियो तुम अमुआ जाम तुम मयुनी तुगुम तुम मनुष्य कुम तुम वो तुम अल्लाह के साथ इन की नीति कैसे अपनाते हो जबकि तुम निर्जीव थे उसने तुम्हें जीवन प्रदान किया फिर वही तुम्हारे प्राण ले लेगा फिर वही तुम्हें पुनः जीवन प्रदान करेगा फिर उसी की ओर तुम्हें पलटकर जाना है वही तो है जिसने तुम्हारे लिए धरती की सारी चीजें पैदा की फिर ऊपर की ओर रुख किया और साथ आसमान ठीक तौर पर बनाए और वो हर चीज का ज्ञान रखने वाला है वा قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ फिर तनिक उस समय की कल्पना करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था कि मैं धरती में एक खलीफा अर्थात स्थानापन्न बनाने वाला हूं उन्होंने निवेदन किया क्या आप धरती में किसी ऐसे को नियुक्त करने वाले हैं जो उसकी व्यवस्था को बिगाड़ देगा और रक्तपात करेगा आपकी तारीफ और प्रशंसा के साथ तस्बीह और आपकी पवित्रता का वर्णन तो हम कर ही रहे हैं कहा मैं जानता हूं जो कुछ तुम नहीं जानते इसके बाद अल्लाह ने आदम को सारी चीजों के नाम सिखाए फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा यदि तुम्हारा विचार सही है कि किसी खलीफा की नियुक्ति से व्यवस्था बिगड़ जाएगी तो तनिक इन चीजों के नाम बताओ उन्होंने कहा ऐबों से पाक तो आप ही की हस्ती है हमें तो बस उतना ही ज्ञान है जितना आपने हमको दे दिया है वास्तव में सब कुछ जानने वाला और समझने वाला आपके सिवा कोई नहीं आदम इल्ला फिर अल्लाह ने आदम से कहा तुम इन्हें इनके नाम बताओ जब उसने उनको इन सब के नाम बता दिए तो अल्लाह ने कहा मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं आकाशों और धरती के वे सारे तथ्य जानता हूँ जो तुमसे छिपे हैं जो कुछ तुम जाहिर करते हो वो भी मुझे मालूम है और जो कुछ तुम छिपाते हो उसे भी मैं जानता हूं फिर जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे झुक जाओ तो सब झुक गए मगर इबलीस ने इनकार किया वो अपनी बड़ाई के घमंड में पड़ गया और अवज्ञा में शामिल हो गया